शांति, शांति ओम अहं सोम आहनस विभर्म्यहम् तस्टार उतपोषण भग अहम दधा द्रविणम हविष्मते सुयजमा ओम शांति शांति शांति इस इस की की चर्चा चर्चा में हम के के मंडल सूक्त सूक्त कर रहे हैं का देवता वाघांभृणी है और इस सूक्त का ऋषि भी वाघांभि है जैसा कि हमने बताया कि आम्भृणी बड़ी को कहते हैं वाघवाणी को अर्थात परमेश्वर की जो महत्ववाणी संसार में प्रकाशित हो रही है उसकी चर्चा इस मंत्रों में दिखाई देती है हमने जैसे विचार किया अहम सोमम आहनसम विभरणी परमेश्वर का व्याख्यान है कि वो इस संसार में एक चंद्र की जो शक्ति है सौम्य गुण की जो शक्ति है सामर्थ्य है वो शांति देने वाले एक सामर्थ्य के रूप में इस संसार में विद्यमान है इस संसार की शक्तियों में है जिसे परमेश्वर ने धारण किया हुआ है इसके आगे की चर्चा है अहम आहन सोमम आहानसम विभर में अहम त्वष्टार्वष्टा का एक अर्थ रचने वाला भी होता है बनाने वाला भी होता है और यहाँ त्वस्टा का अर्थ सूर्य भी है संस्कृत में आप जानते हैं कि अलग अलग जो शब्द हैं वो अपने अपने गुणों के कारण से उन उन संज्ञाओं को प्राप्त होते हैं हमने पीछे सविता सूर्य को देखा था क्योंकि वो सविता जो है प्रसविता उत्पन्न करने वाला होता है इसको विशेष रूप से आप गायत्री मंत्र में देखेंगे तो गायत्री मंत्र का जो देवता है वो सविता है और इस देवता के कारण से उस मंत्र का नाम भी सावित्री मंत्र है उस मंत्र के नाम बहुत सारे हैं उसको गुरु मंत्र भी कहते हैं उसको गायत्री मंत्र भी कहते हैं उसको सावित्री मंत्र भी कहते हैं ज्ञान का कारण आधार होने से उसको गुरु मंत्र कहते हैं वो छंद में है इसलिए उसको गायत्री मंत्र कहते हैं और उसका देवता क्योंकि सावित्री है इसलिए उसको सविता मंत्र सविता का मंत्र भी कहते हैं तो सविता क्यों कहते हैं तो सविता कहते हैं जो जिसमें उत्पन्न करने का सामर्थ्य है जो उत्पन्न करता है सामान्य रूप से तो परमेश्वर ही सबको उत्पन्न करता है लेकिन परमेश्वर की जो उत्पादक करने वाली शक्ति है उसका नाम सविता है और संसार में जो उसके उत्पादन करने वाली शक्ति है वो सूर्य है इसलिए उस शक्ति के कारण से उस सूर्य का नाम भी सविता है तो जब हम सविता कहते हैं सूर्य का बोध तो होता है लेकिन सूर्य के कौन से स्वरूप का बोध होता है सूर्य का कौन सा गुण हमको दिखाई देता है तो वो सूर्य का जो गुण दिखाई देता है वो उसका उत्पादक उस गुण दिखाई देता है जब हम किसी भी गुण की चर्चा करते हैं मूल रूप से वो गुण परमेश्वर में होता है और जब हम संसार में उन पदार्थों को देखते हैं जो सीधे परमेश्वर ने रखे हैं तो उनमें उन गुणों को ढूंढते हैं तो वो गुण उन वस्तुओं में मिलते हैं और उन वस्तुओं वाले गुणों को हम व्यक्ति के अंदर देखते हैं व्यक्ति के अंदर इकट्ठा करते हैं व्यक्ति के अंदर चाहते हैं तो वो हमारे अंदर उन्ही रूप में दिखाई देते हैं तो सौ उत्पादकता का गुण मूल रूप से परमेश्वर का है उसने सब ये संसार पूरा सौरमंडल हमारे सामने बना कर रख दिया है ये उसने उत्पन्न किया है यह सौरमंडल जो है इससे आगे की रचना कर रहा है अर्थात उसने एक बार सूर्य बना दिया एक बार उसने चंद्र बना दिया लेकिन ये सूर्य और चंद्र मिलकर के ऋतुओं को बना रहे हैं दिनों को बना रहे हैं महीनों को बना रहे हैं सालों को बना रहे हैं और इस धरती में वस्तुओं को उत्पन्न कर रहे हैं वस्तुओं को नष्ट कर रहे हैं पानी को उत्पन्न करते हैं पानी को बरसाते हैं पानी को समुद्र में ले जा रहे हैं तो ये प्रक्रिया अलग अलग स्थानों पर हो रही है प्रक्रिया वही हो रही है जब परमेश्वर में होती है तब हम उसको दूसरे रूप में देखते हैं ये परमेश्वर का विशेष गुण है लेकिन वही गुण जब वस्तुओं में होता है तो परमेश्वर के उस गुण का सामर्थ्य उन वस्तु के माध्यम से प्रकाशित हो रहा है तो वो प्रकाशित ही नहीं हो रहा है बल्कि संसार में वो गुण प्राप्त भी उन्हीं के माध्यम से हो रहा है तो देवता इसलिए है कि वो परमेश्वर से प्राप्त जो गुण है उनको हमें दे रहे हैं सूर्य जो है हमको आग्य गुण दे रहा है चंद्रमा हमको सौम्य गुण दे रहा है तो इसी तरह से पूषा और वरुण हमको दूसरे गुण दे रहे हैं तो ये देवता जो हैं हमारे और परमेश्वर के बीच में सामर्थ्य का गुणों का योग्यताओं का आदान प्रदान करने वाले होते हैं तो परमेश्वर के जिस सौम्य गुण को हम चाहते हैं तो परमेश्वर के सौम्य गुण को हमें प्राप्त करने के लिए परमेश्वर की सौम्य शक्ति का हमें उपासक बनना होता है तो इसलिए हम इन पदार्थों की उपासना करते हैं तो ये उपासना है उन वस्तुओं का उपयोग करना स्वामी तो जी महाराज ने बात बहुत अच्छी ऋग्वेदारी भाष्य भूमिका में लिखी है वो कहते हैं देखो पूजा तो सबकी होती है लेकिन वो व्यवहार की होती है तो केवल व्यवहार जो है वो जड़ पदार्थों का होता है और जो चेतन और जो साकार हैं, मतलब जड़ के साथ जो चेतन जुड़े हुए हैं मनुष्य हैं पशु पक्षी हैं तो मनुष्यों के साथ जो व्यवहार है वो व्यवहार भौतिक व्यवहारों के साथ साथ पारमार्थिक व्यवहार भी होता है कि उनसे हम ज्ञान आदि की प्राप्ति भी करते हैं, तो इसलिए है। है, है, है, उसकी उपासना होती है उपासना न तो जड़ पदार्थों की होती है और उपासना न चेतन प्राणियों की होती है चाहे वो पशु पक्षी हो चाहे वो व्यक्ति हो मनुष्य हो तो के जो है वो केवल चेतन परमेश्वर है जो निराकार है तो इस दृष्टि से बाकी जो पदार्थों की हमको पूजा करनी है वो पूजा व्यवहार को बताती है तो यहाँ पर कहा अहम सोमम आह नसम विभरम्य अहम त्वष्टारम्भर्मी अहम त्वष्टारम्भ जैसे मैं सोम को धारण करती हूँ वैसे ही मैं त्वष्टा को भी धारण करती हूँ तो ये त्वष्टा जो सूर्य है ये ये परमेश्वर की शक्ति है और जिसकी शक्ति होती है वही उसको धारण करता है वही उसको संभालता है वही उसका उपयोग करता है वही उसके सामर्थ्य को उसके अंदर आरोपित करता है तो अहम त्वष्टारंभिभरमी मैं उस सूर्य को जो कैसा है अत्यंत तीव्र है इस संसार को उत्पन्न करने वाला है क्योंकि संसार में सूर्य कैसे उत्पन्न होता है संसार में सामर्थ्य है ऊर्जा है अग्नि है ये ऊर्जा कहाँ से आती है ऊर्जा हम संसार में देखते हैं अग्नि में ऊर्जा है संसार में देखते हैं बिजली में ऊर्जा है संसार में देखते हैं सूर्य में ऊर्जा है तो ये ऊर्जा कहाँ से आती है तो ये ऊर्जा जहाँ से आती है वो उसको बना वही बनाती है वही उसको बना सकती है तो संसार में हम यदि चाहते हैं कि परमेश्वर की उपासना करना और वो उपासना किस लिए चाहते हैं हम परमेश्वर के सामर्थ्य को उत्पन्न करने के सामर्थ्य को पाना चाहते हैं तो हमें उसका उत्पन्न करने का सामर्थ्य सूर्य में है और सूर्य के उपासक बनते हैं अब केवल हाथ जोड़कर आंख बंद करके उसका सूर्य की ओर पानी देने से तो उपासना नहीं होती फिर सूर्य की कैसे उपासना होती है उसका एक बहुत सुंदर उदाहरण है जो लोग ये कहते हैं कि क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए और उनको बड़ा अटपटा लगता है जब कोई कहता है कि मांस खाने की चीज नहीं है तो इसमें यदि हम शक्ति के वास्तव में उपासक हैं तो परमेश्वर के उन पदार्थों की उपासना करेंगे जो शक्ति के स्रोत हैं। सारे वैज्ञानिक बहुत अच्छी तरह बताते हैं और सब लोग जो विज्ञान से संबद्ध है जानते हैं कि ऊर्जा का सबसे बड़ा पहला स्रोत सूर्य है और ये ऊर्जा सूर्य में ही है और सूर्य से ही उत्पन्न होती है तो ये सूर्य से ऊर्जा उत्पन्न होती है और संसार में यदि ऊर्जा है तो वो सूर्य से आती है तो पहले पहल सूर्य से ऊर्जा कैसे प्राप्त होती है तो इसके लिए वैज्ञानिक कहते हैं कि जो ऊर्जा का पहला ग्रहण करने वाला है संसार में वो वनस्पति जगत है अर्थात जितने पेड़ है पौधे हैं और सारी वनस्पतियाँ हैं ये वनस्पतियां सूर्य से प्राप्त ऊर्जा को अपने अंदर संग्रह करती हैं और उनको उनके अंदर इसके कारण से जीवन पैदा होता है और उस जीवन को बना के रखने के लिए प्राप्त करने के लिए हमें उन्हीं वस्तुओं का उपयोग करना पड़ता है उपासना क्रम का जो अर्थ है जब हम किसी की उपासना करते हैं तो हम उसके सामर्थ्य को ग्रहण करते हैं हम उसके जैसे हम कोई कहे हम परमेश्वर के उपासक हैं तो परमेश्वर के किस गुण की उपासना करना चाहते हैं यदि हम परमेश्वर के तेज की परमेश्वर के अग्नि के गुण की यदि परमेश्वर के रचनात्मक के गुण की या परमेश्वर के उत्पत्ति करने वाले गुण के धारण करना चाहते हैं तो संसार का जो सबसे बड़ा उत्पन्न करने वाला है वो सूर्य है उस सूर्य को हमें धारण करना होगा उसकी उपासना करनी होगी उसका हमें उसके गुणों को अपने अंदर लेना होगा तो वो सूर्य को हम अपने अंदर कैसे लेंगे तो उसकी ऊर्जा को लेंगे उसकी ऊर्जा को कैसे लेंगे तो उसकी ऊर्जा जिन पदार्थों में आती है उन पदार्थों का उपयोग करेंगे उन पदार्थों के संसर्ग में रहेंगे उन पदार्थों से उस ऊर्जा को प्राप्त करेंगे तो इसलिए संसार में सबसे पहले ऊर्जा का जो स्रोत है वो वनस्पति है और जिसको भी ऊर्जा चाहिए तो वो वनस्पतियों से ऊर्जा प्राप्त करता है वनस्पतियों से ऊर्जा प्राप्त करने के कारण से भरपूर ऊर्जा वनस्पति में है क्योंकि वो ऊर्जा प्राप्ति का पहला स्थान है जो लोग कहते हैं कि ऊर्जा के लिए पशुओं को खाना चाहिए ऊर्जा के लिए पक्षियों को खाना चाहिए वो इसलिए गलत हैं कि ऊर्जा का पहला ऊर्जा को सीधा ग्रहण कोई पशु नहीं करता मनुष्य भी ऊर्जा को सूर्य से सीधा ग्रहण नहीं करता जब मनुष्य ऊर्जा को सीधा ग्रहण नहीं करता पशु भी ऊर्जा को सीधा ग्रहण नहीं करता पक्षी भी ऊर्जा को सीधा ग्रहण नहीं करता तो ऊर्जा की प्राप्ति वनस्पतियों में है और वनस्पतियों से ऊर्जा मनुष्य को पशुओं को पक्षियों को प्राप्त होती है इसलिए यदि ऊर्जा के स्रोत के रूप में हम पशुओं को स्वीकार करते हैं तो ये हमारा दूसरा स्तर है पहला स्तर नहीं है हमारा जो पहला स्तर है वो वनस्पतियों में ऊर्जा का है तो इसलिए हम यदि ये, ये समझते हैं कि मनुष्य को ऊर्जा चाहिए तो उस ऊर्जा के रूप में उसे वनस्पतियों का ही आश्रय लेने का सहज एक परंपरा है विधान है इसलिए उसका उपदेश है तो यहाँ अहम सोम विभरमी अहम तम बिभरमी मैं ऐसे सूर्य को धारण करती हूँ जो इस संसार में उत्पत्ति का कारण है वही हमारे अंदर क्या करता है आदानम ही विसर्गा पयोवारी चा जिस समय उष्णता पड़ती है घोर गर्मी पड़ती है सब जगह रूक्षता आ जाती है सबके अंदर स्नेह का कमी हो जाती है जो स्नेह का अभाव होता है स्नेह जो है वो जलीय अंश का है प्रतीक है जली अंश के कारण होता है जिस जिस के अंदर से जलीय अंश निकल जाएगा वहाँ वहाँ रूक्षता होगी वहाँ वहाँ स्नेह का अभाव होगा वहाँ सब संघात बनेगा तो इस दृष्टि से समाज में जब आदान काल होता है तो वे सारी वस्तुओं में से जो जलीय अंश है जो स्नेह का कारण है वो खींच जाता है और इस तरह से छह महीने जो हैं उत्तरायण के वो आदान काल होता है और उस आदान काल में सभी वस्तुएं सभी पदार्थ सभी प्राणियों में से जो जलीय अंश है उसका शोषण होता रहता है अग्नि की सूर्य की तीव्र गर्मी के कारण से सूर्य की रश्मियों के कारण से तो इस तरह से संसार को जहाँ चंद्रमा जो है वो विसर्ग के द्वारा पुष्ट करता है वहाँ सूर्य जो है आदान करके उसको लेकर के इसको दोबारा पोषण देने के लिए ग्रहण करता है तो ये सारा संसार कैसे चलता है तो कहा अहम सोमम आहानसम विभरणी अहम स्वष्टारम उतपूषणम अब ये एक और देवता है कहते हैं वो पूषा है यहाँ पूषा का अर्थ क्या होगा क्योंकि बात चल रही है चंद्रमा की बात चल रही है सूर्य की तो उसके हिसाब से उसके अनुकूल कोई चीज है तो वो है वायु तो पूरा शक्ति है कई बार हमको ऐसा लगता है कि प्राण और वायु है तो स्थूल रूप तो ऐसा कह सकते हैं लेकिन मूल रूप से प्राण भिन्न बात है और वायु वायु उनका एक बिल्कुल भिन्न स्तर की बात है। है मनुष्य में में भी भी जीवन का आधार है और पूरे संसार में भी जितनी बड़ी-बड़ी क्रियाएं होती हैं वो वायु से होती हैं। यदि ये संसार में वायु ना हो तो वो क्रियाएं नहीं हो सकती जो कुछ क्रिया का कारण है वो सब वायु है तो वायु से ही बड़े बड़े पर्वत हैं वो तक हिल जाते हैं सारी वनस्पतियां इधर से उधर हो जाती हैं बड़े बड़े जलीय के हो जाते हैं पृथ्वी डावाडोल हो जाती है तो ये सब उसके वायु के कर्म हैं और इसके सामर्थ्य को हम यदि समझें तो कहते हैं कि ये वायु का जो सामर्थ्य है इसका अपना गुण विशेष क्या है वैसे आयुर्वेद की दृष्टि से ये न गर्म है न ठंडा है इसको आयुर्वेद की परिभाषा में एक शब्द आता है योगवाह अर्थात ऐसे जो पदार्थ जिनका अपना कोई विशेष गुण नहीं है लेकिन दूसरे के वस्तुओं के संसर्ग से आने में उन गुणों को जो धारण करते हैं जैसे हमारे यहाँ घी है तो कौन सा घी बनाना है इसमें यदि गर्म चीजें डालेंगे तो गर्मी देने वाला बनेगा और ठंडी चीजों से बनाएंगे तो औषधियों से तो ठंडा देने वाला बनेगा तो वैसे ही वायु के बारे में कहा गया है कि वायु न तो गर्म होता है न ठंडा होता है ये वायु यदि शीतल पदार्थों के संसर्ग से जाता है पानी से नदी से समुद्र से यदि वो वायु बहकर आता है तो हमें उसके अंदर शीतलता का अनुभव होता है और जब ग्रीष्म काल में सूर्य की किरणों में से जब होकर आता है तब हम देखते हैं कि वो बिल्कुल उष्ण लिए हो, होता है इसलिए आयुर्वेद में कहा गया है वायु जो है वो योगवाह है योगवाह परम वायु संयोगाद उभार्थकृत दाहकृत तेजसा युक्त शीतकृत सोम संशयात् कहता है जो ये वायु है संयोगात उभयार्थकृत ये संयोग से मिलने से दोनों तरह का हो जाता है ये जब गर्म पदार्थों से मिलता है अग्नि से मिलता है सूर्य से मिलता है तो इसके अंदर गर्म हवा गर्म लगती है और जब वही हवा शीतकाल में बर्फ से आकर मिलती है समुद्र के तालाब के वर्षा के द्वारा मिलती है तो हमें वही हवा बहुत शीतल लगती है ठंडी लगती है हमको एकदम ऐसा लगता है बड़ी ठंडी हवा चल रही है तो हवा न ठंडी होती है और न ही गर्म होती है हवा जैसे जैसे पदार्थों के संसर्ग में आती है इसलिए हवा वैसी ही हो जाती है तो वो हवा सब इधर से उधर तक के पदार्थों को उलट पुलट कर देती है हमारे यहाँ उपनिषद में इनके सामर्थ्य को लेकर बहुत अच्छी चर्चा आती है और वो चर्चा उपनिषद में है उपनिषद में क्योंकि केन शब्द होता है किसने किसके द्वारा तो ये प्रश्न उठाया है कि ये संसार कैसे चल रहा है किसके द्वारा चल रहा है कौन चला रहा है हमारे शरीर के अंदर कौन गति कर रहा है हमारे शरीर के अंदर कौन प्रेरणा कर रहा है तो इसका उत्तर वहां समझाया गया है कि हमारे शरीर के अंदर जैसे आत्मा प्रेरणा करता है तो इस आत्मा को कौन प्रेरणा देता है इस संसार के अंदर कौन आत्मा है जो इस सारे संसार को प्रेरित कर रहा है तो वहां इस प्रश्न से ही बात उठाइए और इस प्रश्न से बात उठाइए तो वहां लिखा है केनीशितम पतती प्रेषितम मना प्रथम प्रैति युक्त केनेशिता चक्षु श्रोत्र कौदेव युनक्ति अर्थात जो हमारे अंदर ये सब कुछ कहाँ से आया है तो ये बताता है कि ये सब सामर्थ्य परमेश्वर से ही प्राप्त होता है और परमेश्वर के द्वारा निर्धारित देवता इस संसार में उस सामर्थ्य को प्रकट करते हैं ओ